कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक तीन संतत्व का लक्षण सर्वत्र परमात्मा की प्रतिति, भाग एक प्यारे ओशो संत रियोकान किसी पहाड़ की तलहटी में एक झोंपड़े में रहते थे अत्यंत ही सादा जीवन था उनका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 और जब औरंगजेब सत्ता में आया तो उसने पहला काम किया कि मोहम्मद सैयद को जेलखान में डाल दिया बहुत सताया और फिर आखिर में सूली दे दी मोहम्मद सैयद गीत गाया करते थे उस गीत का अर्थ था कि मैं भक्तों का भक्त हूं भगवान तो मुझसे बहुत दूर उसे तो मैं कैसे पहचानूं? मैं उसके भक्तों को ही पहचानूं तो मेरी तृप्ति है उसके गीत में कुछ पंथियां और थीं कि मैं यहूदी भी हूं मुसलमान भी हिंदू भी और काबा में जो संग अस्वद है वही देर में बुद्ध ये बातें ख़तरनाक थी मुसलमान मुल्ला नाराज थे फिर औरंगजेब ख़ुद भी नाराज़ था तो सूली दे देनी बड़ी आसान हुई जिस दिन सैद मोहम्मद सूली पर चढ़े वो दिन सूली की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्होंने एक गीत फिर गाया वो उनका आखिरी गीत है उस गीत का मतलब है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 ये नर्क तुमने अपने हाथों ही बनाया है तुम इसके सृष्टा हो परमात्मा ने बनाया होगा अस्तित्व लेकिन नर्क तुमने बनाया है नर्क तुम्हारे देखने का ढंग है वो तुम्हारी फिलसफी वो तुम्हारा जीवन दर्शन तुम जरूर गौर करोगे तो पाओगे कि किस तरह तुम जीवन को नर्क कर देते हो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 मैंने पहला धन्यवाद शैतान को दिया उसके सहारे के बिना ये यात्रा नहीं हो सकती थी तुम्हें परमात्मा भी मिल जाए तो तुम शिकायत लेके खड़े हो जाओगे तुम्हारे मन में फेरिस्त होगी शिकायतों की, की कि अगर कभी परमात्मा मिल जाए तो ये पूरी फेरिस्त सामने रख देंगे शायद इसी डर से वो तुम्हें मिलता भी नहीं मैंने सुना है कि यहू दिका है एक आदमी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 मैं तुम्हें मुफ्त घुमा देता हूं लेकिन एक शर्त है और वो शर्त यह है कि तुम एक भी शब्द बोलना मत अगर तुम एक भी शब्द बीच में बोले तो सौ रुपए देना पड़ेंगे नसुद्दीन प्रसन्न हो गया उसने कहा कि बिल्कुल ठीक वो दोनों बैठे पायलट ने बड़ी बुरी तरह खतरनाक ढंग से हवाई जहाज उड़ाया उल्टा नीचा तिरछा कला की